अमृत दृष्टि परम गुरु ओषो के अमृत प्रवचनों का अनूठा संकलन प्रवचन नंबर 26 दुख मृत्यु की छाया स्वभाव के अनुरूप हुआ वह ताओ में प्रविष्ट होता है ताओ में प्रविष्ट होकर वह अविनाशी है जब तक हम परिवर्तन से अपने को जोड़े हुए हैं तब तक हम विनाश से अपने को जोड़े हुए हैं तब तक हम मिटते ही रहेंगे मिटते ही रहेंगे बनेंगे और मिटेंगे बनेंगे इसीलिए कि मिटें वहां बनना और मिटना अनिवार्य है जो आदमी समझ ले कि मैं वस्त्र हूं तो दो तीन महीने में उसको मरना पड़ेगा दो तीन महीने में वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाए छोड़ने पड़ेंगे फिर नए वस्त्र पहनने पड़ेंगे अगर किसी आदमी ने ऐसा समझ लिया कि मेरे वस्त्र ही मैं हूं तो हर तीन महीने में मरना और पुनर्जन्म फिर नए कपड़े तो फिर नया जन्म फिर आबाशा से शुरू करेगा वो आदमी जितनी परिवर्तनशील चीज से आप अपने को बांधेंगे उतना ज्यादा विनाश उतना रोज रोज सब बदलना पड़ेगा रोज मरना होगा रोज जन्म होगा हम अपने को वस्त्रों से नहीं बांधते हैं शरीर से बांधते हैं इसलिए पचास साठ साल सत्तर साल अस्सी साल में मरना पड़ता है क्या ऐसा भी कोई सूत्र है जो वस्त्र की तरह नहीं है हमारे लिए अस्तित्व है हमारा अगर उससे हम अपने को एक जान पाए तो फिर कोई विनाश नहीं मृत्यु है, है इसीलिए कि हम मरण धर्मा से अपने को जोड़ लेते हैं मृत्यु है इसीलिए कि जो मरने वाला है उसके साथ आप अप अपने को एक समझ लेते उसी क्षण मृत्यु विसर्जित हो जाती है जिस दिन हमने मरण धर्मा के साथ अपना संबंध छोड़ दिया उस दिन जिससे हमारा संबंध है उसकी कोई मृत्यु नहीं है। तो लाश से कहता है ताओ में प्रविष्ट हुआ वह अविनाशी है और इस प्रकार उसका समग्र जीवन दुख के पार हो जाता है दुखी क्या है मृत्यु की ही छाया है दुख मृत्यु की ही लंबी हो गई छाया दुख है जहां जहां मृत्यु दिखाई पड़ती है वहीं वही दुख है और जहां भी हम थोड़ी देर को मृत्यु को भुला पाते हैं वहीं सुख मालूम पड़ता है लेकिन आदमी बड़े दुष्ट चक्र में घूमता है भुलाने से कुछ भूलता तो नहीं सुना है मैंने कि मुला नसरुद्दीन एक सांझराब पीरा अपने घर के सामने वृक्ष के नीचे बैठकर शराब के प्याले पे प्याले ढाला चला जा रहा है। मेहमान एक घर में आया है वो मुल्ला को कहता है कि नसरुद्दीन क्यों इतनी शराब पीते हो तो नसरुद्दीन कहता है बुलाने के लिए तो मेहमान पूछता है क्या बुलाने के लिए तो नसरुद्दीन कहता है अपनी बेशर्मी अपना पाप अपने अपराध तो मेहमान पूछता है क्या है अपराध क्या है पाप क्या है बेसर्मी सरुद्दीन कहता है यही कि शराब की लत पड़ी है पाप यह है कि शराब पीता हूं इस पाप को भुलाने के लिए शराब पिए चला जाता अगर हम अपने जीवन के क्रम को गौर से देखें तो वो ऐसा ही मिलेगा उसमें हम एक चक्कर में घूमते रहते हैं एक चीज से बचने को दूसरी चीज पकड़ते हैं दूसरी से बचने को तीसरी पकड़ते हैं और तीसरी से बचने के लिए उसको पकड़ते हैं जिससे बचने के लिए इन सबको पकड़ा था और तब हम एक गोल चक्र में वर्तुलाकार घूमते रहते इससे घूमना तो हो जाता है काफी यात्रा भी बहुत हो जाती है पहुंचना नहीं हो पाता पहुंचने का कोई उपाय भी नहीं है इसमें दुख यही है कि सुख का तो हमें कोई पता नहीं है ही पता है और कभी कभी दुख को भुला लेते हैं तो उसको हम सुख कहते हैं और जिन जिन चीजों से हम दुख को भुलाते हैं वे सभी चीजें और दुख को लाने वाली हैं तब हम वर्तुल में फंस जाते हैं एक बार बहुत गहरे में समझ लेने की जरूरत है कि जब तक मैं मरने वाला हूं तब तक मैं कोई भी उपाय करूं मैं सुखी नहीं हो सकता मौत वहां खड़ी है उसकी छाया मेरे ऊपर पड़ रही वो मेरे हर सुख को जहर में डुबा देगी आप भोजन कर रहे हैं बहुत सुस्वादु भोजन है और तत्काल आपको खबर मिलती है कि आज ही सांझ आपको फांसी लग जाने वाली स्वाद खो जाएगा आप लाख उपाय करें स्वाद नहीं आ सकता आप आप किसी के प्रेम में डूबे हैं और सोचते हैं चांद जमीन पर उतर आया है और अचानक खबर मिलती है कि सांझ आपको फांसी हो जाएगी आपके पास कौन है उसका आपको पता भी नहीं रहेगा सब बेमानी हो गया कामों ने कहीं लिखा है कि जब तक मौत है तब तक कैसे सुख संभव है इसलिए जानवर थोड़े सुखी मालूम पड़ते हैं क्योंकि मौत का उन्हें बोध नहीं है और आदमी सुखी मालूम नहीं पड़ता क्योंकि मौत का उसे बोध है जानवर सुखी मालूम पड़ते हैं क्योंकि मौत का कोई बोध नहीं कोई धारणा नहीं इसलिए आदमियों में भी जो जानवरों के थोड़े ज्यादा निकट हैं वो थोड़े ज्यादा सुखी मालूम पड़ते हैं तो वो भी मौत को भुलाए रखते हैं कि होगी कोई और मरता है सदा हम तो कभी नहीं मरते कभी आ मरता कभी बा मरता कभी सा मरता हम तो अभी तक नहीं मरे और जब अभी तक नहीं मरे तो मरने का आगे भी क्या कारण है हमेशा कोई और ही मरा है हम तो कभी नहीं मरे सीधा साफ तर्क है कि हम नहीं मरेंगे पशुओं को कोई बोध नहीं है कि मृत्यु है क्योंकि पशुओं को समय का बोध नहीं है पशुओं को भविष्य का बोध नहीं है इसलिए पशु एक अर्थ में सुखी है आदमी को बोध है कि मौत है तो आदमी ज्यादा से ज्यादा दुखी हो सकता है या दुख को भुला सकता है दो ही काम कर सकता है सुखी नहीं हो सकता जब तक की लाउसे की बात ना समझ ले जब तक की शाश्वत से एक ना हो जाए पशु सुखी हो सकते मौत का भाव नहीं आदमी सुखी नहीं हो सकता पशुओं के ढंग से आदमी सुखी नहीं हो सकता असल में उस यात्रा के हम पार आ गए उस जगह को हम छोड़ चुके हैं एक जवान आदमी बच्चे के ढंग से सुखी नहीं हो सकता है कितने ही खिलौने उसके चारों तरफ रख दो कितना ही कहोगे कि इतने खिलौने पूरा घर खिलौने से भर देते हैं लेकिन एक जवान आदमी बच्चों के ढंग से सुखी नहीं हो सकता है और अगर आप सच में बूढ़े हो गए हैं वृद्ध हुए हैं तो जवान के ढंग से आप सुखी नहीं हो सकते कितनी ही खूबसूरत औरतें चारों तरफ बिठा दी जाए और कितना ही नाच रंग हो जाए अगर आप सच में वृद्ध हो गए हैं तो फिर ये खिलौने ही मालूम बढ़ेंगे फिर इनसे सुखी नहीं हो सकते जहां से चेतना आगे बढ़ जाती है फिर उस तल के सुख बेमानी हैं। आदमी सुखी नहीं हो सकता पशु के ढंग से लेकिन सब आदमी उसी ढंग से सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए सिर्फ दुखी होते वो कोई उपाय ना रहा चेतना पीछे नहीं लौट सकती चेतना और आगे जा सकती मृत्यु की छाया जब तक बनी रहेगी आदमी सुखी नहीं हो सकता तो क्या किया जाए एक तो उपाय यह है कि शरीर को जितने देर तक बचाया जा सके बचाया जाए ताकि मृत्यु दूर हटाई जा सके लेकिन कितना ही हटाओ मौत को दूर दूर भी हट जाए तो भी खड़ी रहती है उससे कोई अंतर नहीं पड़ता चार दिनों और हट जाए आठ दिन और हट जाए आदमी अस्सी साल ना जिए कि सौ साल जिए कि डेढ़ साल जिए इससे कोई भेद नहीं पड़ता मौत पीछे भी हट जाए तो भी खड़ी रहती है और सच तो यह है आदमी जितनी ज्यादा देर जिएगा मौत का बोध उतना सघन हो जाएगा अगर 10 साल का बच्चा मर जाए तो उसे मौत का कोई खास पता नहीं होता 40 साल का जवान मर जाए तो अभी उसे मौत की थोड़ी थोड़ी झलक मिलनी शुरू हुई थी 80 साल का बूढ़ा आदमी मरता है तो मरने के बहुत पहले मौत में काफी बुरी तरह डूब चुका होता जिस दिन डेढ़ साल का आदमी मरता है उस दिन और भी ज्यादा मौत अगर हम आदमी को हजार साल जिंदा रखने में सफल हो जाए तो मौत की जो छाया है और सघन हो जाएगी और भारी हो जाएगी क्योंकि जितनी उम्र बढ़ेगी जितना अनुभव बढ़ेगा उतने जीवन के सब खिलौने बेकार होते चले जाएंगे और एक जगह आएगी कि सिर्फ मौत ही एक बात अर्थ रह जाएगा बाकी सब अर्थ खो जाएगा इसलिए हमारे भीतर जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी है वो सबसे ज्यादा मौत के प्रति सचेतन हो जाता है अगर बुद्ध को रास्ते पर मरे हुए आदमी को देखकर ख्याल उठा कि जीवन बेकार है आपको नहीं उठता आपको रोज रास्ते पर मरे हुए आदमी मिलते आपको इतने ख्याल आता है बेचारा उस पे दया आती है अपने पर नहीं और मन में थोड़ी प्रसन्नता भी होती है कि चलो हम तो अभी जिंदा हैं तो बाजार की तरफ कदम और जोर से बढ़ जाते हैं कि हम तो अभी जिंदा है हर मरा हुआ आदमी आपको सिर्फ इतनी ही खबर देता है कि आप अभी जिंदा है बुद्ध को मरे हुए आदमी को देखकर खबर मिली कि मैं भी मर गया इसके साथ आयरिस कभी मुनरो ने लिखा है कि जब भी कोई मरता है तो मैं ही मरता हूं और इसलिए कभी बाहर पूछने को मत भेजो कि किसकी अर्थी गुजरती है मेरी ही अर्थी गुजरती है। बुद्ध को मरता हुआ आदमी देखकर लगा कि मैं मर गया अगर एक आदमी मर गया तो मैं मर गया मौत निश्चित है तब जीवन बेकार हो गया जितनी सचेतन आत्मा होगी उतने जल्दी मौत की छाया पकड़ेगी आपको बूढ़े होने में 80 साल लगते हैं बुद्ध 20 साल में बूढ़े हो गए भारत में यह धारणा ही रही है सदा से कि बुद्ध को ही संन्यास लेना चाहिए मेरे पास बहुत लोग आते हैं वो कहते हैं वृद्ध को ही सन्यास देना चाहिए सत्तर पचहत्तर साल पार कर जाए मैं उनसे कहता हूं तुम्हें तो पता नहीं कि आदमी कब वृद्ध हो जाए पचहत्तर साल में भी कई लोग हैं जो वृद्ध नहीं होते कई क्या बहुत लोग नहीं होते आसान तो नहीं है वृद्ध हो जाना बूढ़ा हो जाना बहुत आसान है वृद्ध हो जाना उतना आसान नहीं क्योंकि बूढ़ा होना तो सिर्फ उम्र से हो जाता है वृद्ध होना तो बुद्धि की बात कोई आदमी बहुत पहले वृद्ध हो जाता है बुद्ध 20 साल में वृद्ध हो गए जो 80 साल के बूढ़े की भी बुद्धि में नहीं आता है वो 20 साल के बुद्धि बुद्ध में आ गया वो वृद्ध हो गए उन्हें दिखाई पड़ गया कि मौत सुनिश्चित है अब कब होगी ये बात गौण है ये ना समझो पे छोड़ा जा सकता है कि वो तय करें कि कब होगी मेरे लिए होगी तो कब होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब मुझे यही जानना जरूरी हो गया कि क्या मेरे भीतर ऐसा कुछ है जो अमृत है अगर नहीं है तो सब व्यर्थ है अगर है तो उसी को खोजने में सार्थकता है लाव से कहता है साओ में जो प्रविष्ट हो जाता वो अविनाशी है वो अमृत हो गया उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं है और जो अविनाशी है वो समग्र दुखों के पार हो जाता है क्योंकि सारे दुख विनाश के दुख हैं। मेरे विनाशी होना ही मेरे दुख का कारण है अविनाशी हो जाना ही मेरे आनंद सूत्र पात है आज इतना ही